महान वैज्ञानिक माइकल नवा भाग एक और प्रोमेथियस क्या आप बिजली के बिना इस दुनिया की कल्पना कर सकते हो सोचो सिर्फ गैस के दिए और मोमबत्तिया होती कोई टेलीफोन टेलीविजन और रेडियो नहीं बिजली के बिना क्या कोई आर्किटिक आज की गमन थम्बे इमारतों के डिजाइन बनाने की कल्पना कर सकता था बिजली के बिना जीवन क्या केवल मुश्किलों भरा नहीं हो जाता बिजली माइकल फैरडे की ही देन है जो वैज्ञानिक जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ स्तंभ है वास्तव में उनके बाद के वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता सर विलियम ब्रैग ने एक बार कहा था कहा जाता है कि मानव जाति की सेवा के लिए आग लाए थे हमारे लिए बिजली लाए फेरडे प्रोमोथियस यूनानी कथाओ में एक ऐसा नौजवान था जिसने यूनानी देवताओं के घर माउंट ओलम्पस से अग्नि चुराकर चुरा मानव को दी थी सन 1831 के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। अचानक वह अपने रासायनिक शोध कार्य छोड़कर चुंबक सुने से विद्युत उत्पन्न करने की अनुशुल्क पहेली को सुलझाने में जुट गए ने खोज की थी कि बिजली भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तब से ही विपरीत विचार की खोज में संलग्न हो गए उन्होंने सोचा कोई तरीका तो होगा जिससे चुंबक से बिजली उत्पन्न की जा सके उन्हें इस समस्या का हल और की खोज के लगभग दस साल बाद सन 1821 में मिला नवंबर 1821 में ने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज की की। घोषणा रॉयल सोसाइटी को चुंबकीय शक्ति से बिजली उत्पन्न करने में उन्हें सफलता मिल गई थी फेरडे की चुंबकीय विद्युत मशीन चुंबक के दो कम्भों के मध्य घुमावदार डि चक्र वाली मशीन वास्तव में डायनेमो का ही प्रारंभिक रूप था डायनमो उस यंत्र को कहते हैं जो यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यह एक महत्वपूर्ण खोज थी इसी पर रेडियो का मूल सिद्धांत आधारित है जिसमें अलग अलग आवृत्ति पर लगे अलग स्टेशन को चक्र से अलग अलग किया जा सकता है फिर भी इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप में इस्तेमाल काफी समय बाद हुआ क्योंकि फैरडे अपने आविष्कारों को पैसा कमाने का माध्यम नहीं बनाना चाहते थे ऐसा माना जाता है कि स्वयं को व्यावसायिक क्षेत्र से दूर रखने की फेरडे की इसी मनोस्थिति के कारण विद्युत अभियां का विकास करीब 50 वर्ष पीछे रह गया उन्होंने सन 1831 तक मोटर व डायनेमो का आविष्कार कर लिया था परंतु जनमानस के लिए इनका प्रयोग कई साल बाद हुआ अगर उन्हें औद्योगिक क्रांति की, की जानकारी होती तो शायद वाष्पय विद्युत काल से जल्द आ जाता